बैठी या तो कोई गीत गाती थी या जो कमजोर थी वो दुखी होती होगी उसमें डालती जाती थी आन और घुमाती जाती थी डालती जाती थी हैं? ऐसे वो जो पीसते हैं हमारे ये दात दाए बाए वाले चपटे इनके पीसने के लिए कौन भेजता है वहां पर नहीं पता आपको जी आत्मदेव जी है क्या बताया जीव भेजता है। आ, भेजती है का बोलोगे आप आप यह देखेंगे कई बार आप खाते खाते कार्यो कट जा बोलो नानकी या या अन् पञ्च गी बेचारी दा दो कट गी दा भाग भागा अन् कु ईश ईश्वर ईश्वर सकते ईश्वर अब पता किसी को नहीं अंदर क्या हो रहा है <laughs> अब कैसी विचित्र अच्छा ये रचना ईश्वर को स्वीकार करने में क्या है बाधित करती।, करती है मनवा देती है उसको कोई उपाय नहीं दिखता जिससे ये रचना स्वतः बन जाए प्राकृतिक पदार्थ बनाने या व्यक्ति बना सके देखो व्यक्ति की जब जात आती व्यक्ति उसका शरीर बनता है, फिर है, फिर फिर आ जाती होता इन्द्रिया होता है, तब सोचता है, तब देखता है, तब तब देखता कोई चीज बना पाता है, पहले सृष्टि बि है क्या फिर कुछ चीज को करने की योजना बनाता ना, ना, ऐसा ही है ना, या नहीं, और वो बच्चा था यो बा बालकु सृष्टि बि बनाती यदि मनुष्यो बनाता बि बना सृष्टि मिलिको अहे कनुष्य बनाय मूर्खा का हि या न बनी बनाई जब खाने खाने पीने के भुष्यनी बना पिने कदा गेह चे मनुषी तृष्टि अति सूक्ष्म पदार अन्धकार पडा हुआ था जीवात्मा हूर्छित बेहोश पडे थे उष्टि के सोच सकते कि सृष्टि बननी चे सोच सकते क्यों नानक जी गार्ड निद्राम जब सो रहे होते हैं आप जब आप सोच सकते हैं कि मुझे अपना कोठी बनानी चाहिए हम्म नहीं सोच सकते हैं अच्छा और आगे बढ़ो माँ के पेट में होते हैं तब सोच सकते हैं मुझे इतनी बड़ी लंबी कोठी बनानी है ऐसे दुकान खोलनी है तो ये बनी बनाई सृष्टि ये जो है व्यक्ति को मिलती है ये भौतिक वैज्ञानिक जो मानते हैं वास्तव मानते हैं वो तो ठीक है और जो कहते ही नहीं उनका दिमाग है, है। वो नहीं जानते की। और अशुद्ध हा कक्ति सणय पी पच पा किंसार बनार्थ वस्तु है ऐसा कुछ नहीं नी तो हमको परमाणु से ईश्वर के विषय हमें यह सिद्ध करना चाहिए कि इन वैज्ञानिक पदार्थों के निर्माण से ईश्वर है संसार के अंदर ईश्वर है या नहीं एक समस्या सबके सामने आती है या नहीं और फिर दूसरी आती है है तो कैसा है या नहीं आती आप विचार करें तो आएगी और आपने केवल भाई रोटी कपड़ा और मकान हैं? और आगे क्या है हैं? मांग रहे हैं यही बात याद है तो आप नहीं सोच सकते तो ईश्वर है या नहीं है ये एक समस्या है कितने लोग तो ये कहते कोई समस्या ही नहीं है है तो है नहीं है तो नहीं है हमें करना क्या है ऐसा मान के चलते अच्छा फिर मानने वालों में भी एक बात आती है ईश्वर कैसा है यह निर्णय भी कोई साधारण निर्णय नहीं है कि ईश्वर ऐसा ही है इससे विरुद्ध विपरीत नहीं है यह निर्णय कोई साधारण निर्णय नहीं है बात नहीं है। लगता है। है तो, कर लो है। ये के लोग तो ये कहते हैं जैसा लोगा ईश्वर ईश्वर निर्णय चाते ईश्वर बा कठिना ऐसा ही है ईश्वरी विपरीत न कठिनागे सरलता ईश्वर उत्तर दोगे में इस के नहीं है। इस तो से सोचता है से ये, ये करता है। यहां से में भागा अस्को देखा उदाहरण <laughs> <laughs> देखो, यहां यहां यहां से से से से से सोचते सोचते सोचते हैं, पीछे से तो नहीं है है है है, ऐसे संगत सोचता कर जाता और हम, हम एक, देसी है। एक ही अोचते पी नी सोते अहो जा बाते उभर आती व्यक्ति संशय पड मा तो एक बीच में मे सुनाया करते हैं, चुटकला भक्ति साकार मानते हैं या निराकार विद्वादेश निराकार मनता हा अवतार भाय का सुता भकार मानता अपि ईश्वर क स्थिति ऐसा ऐसे सोचते है है लोग इनके मन में में में में में यही बात होगी सारे कि कोई कोई कोई कहता चौथे समान पे कोई में, सागर कैलाश अपना अपना गरीनचनीमाग सख्या वैसा ईश अने वैसा है। वैसा बाता ऐसा ईश्वर हमारा भला कर देगा क्या हम्मी को ईश्वर का स्वरूप निर्धारित करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता पर्याप्त विज्ञान विद्या की प्राप्ति पर्याप्त प्रयोग और परमाणु के माध्यम से अंतिम सत्या सत्य का निर्णय उसको करना पड़ता है लाखों बार करना पड़ता थोड़े से ऐसे काम नहीं चलते तो ईश्वर के कर्मों को देखो एक बात आपके मन में ये भी संशय होता होगा कि ईश्वर जब क्रिया करता है तो करता दिखाई देता है या नहीं देता है। होता है ना या hmm. दिखाई देता नहीं देता क्रिया करता हुआ अब बोलो कुछ तो बोलो देख देख है ईश्वर क्रिया करता है मान लिया ईश्वर सृष्टि की रीतना करता तो सब कुछ बनाता है उत्पत्ति स्थिति परलय करता तो वासुदेव जी क्रिया करता हुआ दिखाई देता या नहीं देता कहना दे दिखाई, दिखाई नहीं देता आपका मतलब है अनुमान प्रमाण से हम उसको जानते हैं या नहीं ठीक है ना है जी प्रत्यक्ष प्रमाण से तो क्रिया दिखाई नहीं देती और अनुमान प्रमाण से हम जानते हैं कि ईश्वर क्रिया करता है जहां जहां कभी प्रत्यक्ष प्रमाण काम नहीं करता वह अनुमान प्रमाण काम करता अब एक मंत्र का शब्द है यह तो व्रतानी पश पशे यह कहता है कि देखो विष्णु के कर्मों को देखो और जिसके सहयोग से जिसकी सहायता से जिसके दिए सामर्थ्य से जिसके दिए विज्ञान से ये जीव आत्मा कर्म करने में समर्थ होता क्या समझे समझ नानक जी क्या बताया पढ़ना सीख लो पढ़ना सुनना सीखना पड़ता है यदि पढ़ना लिखना ऐसे नहीं सीखा ना तो वो जो कई लोगों की जो कथा सुनाते हैं ना कि भा व्यक्ति पण्डित कथायणी कथा जी का नाम वो लोका लु रते सुनते कथा पूरि रावण कुम्भकर्ण मरे गये सो व्यक्ति पे बैठता प्रतिदिन वो कण्डितज ये बता राक्षा राण राक्ष तो पण्डित जी कहता है कि मैं ने तो राम था, ने राम था। मैं को रम रास रा मुहारे यो वर्तनी क्रत कते है अनको जीवात्मा समर्थ होता है उस विष्णु के कर्मों को देखो मैं और आप हम सारे के सारे न तो विद्या प्राप्ति कर सकते और ने शुब कर्म, कोई क्रिया नहीं कर सकते हम किसी की उपासना भी नहीं कर सकते जब ईश्वर शरीर देता है इंद्रियां देता है जलवायु अनुकूल बना देता है तब हम ईश्वर की सहायता से कर्मों को करते हैं। ऐसा विष्णु है इन्द्र यज्ञा इन्द्र जीवात्मा का नाम जीवात्मा का उत्तम उचित सखा मित्र एक है सन्नह मित्र व्यक्ति कभी किसी का मित्र हो जाता है तो कभी-कभी विरोधि भी हो जाता है कभी कभी उपेक्षा भी करता है ईश्वर में ये बातें नहीं होती क्या कहा? तो कभी किसी का मित्र होता है कभी किसी का वो शत्रु होता है और किसी कभी उपेक्षा कर देता है पर ईश्वर में यह स्थितियां नहीं आती वो ईश्वर जो है मित्र ही रहता है पर इतना होने पर भी आप ध्यान देंगे जितना वह हमारा मित्र ही रहता है कभी ना शत्रु बनता है ना उपेक्षा करता है तो आप क्या ईश्वर के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं उत्तर दो हाँ जी वासुदेव जी नहीं करते ना हुँ? तो आपको सुनाया जाता है ईश्वर के साथ उचित व्यवहार करो वो क्या है उचित व्यवहार और आर्य समाज के सात मे में सब सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य व्यवहार करो ईश्वर के साथ भी यथा यथायोग्य व्यवहार करना चाहिए अब यह व्यक्ति समझता ही नहीं कि ईश्वर के साथ उचित व्यवहार क्या होगा वो कर ही नहीं सकता जीवात्मा यदि ऐसा निश्चय आत्म ज्ञान बनाए कि ईश्वर सदा ही हमारा मित्र है कभी शत्रु नहीं बनता हमारी उपेक्षा भी नहीं कर देता तब जीवात्मा ईश्वर की ओर आकृष्ट होता है रुचि होती है एक और संसार के पदार्थ जो जीवात्मा को खेचते ईश्वर के ओर से विमुख कर देते एक और ईश्वर है उसका ज्ञान हो जाने पर विशेषताएं ज्ञात होने पर ईश्वर का प्रेम खेचता है और संसार के पदार्थों से व्यक्ति विमुख हो जाता है का अर्थ ये नहीं लेना विरोध करता है उनसे जो आकर्षण था उनकी जो उपासना थी राग था उसको छोड़ देता ममत्व मैं और मेरा और से विमुख करने वाला वो नहीं रहता बस जब तक ठीक हो आकर्षणी <laughs> यह विशेषता जब व्यक्ति जान लेता है तो उसका सांसारिक वस्तुओं से राग द्वेश हटता जाता है और जो उसको आकृष्ट करते हैं ये पदार्थ वो रुक जाते जब तक वो ईश्वर की विशेषता नहीं जानता तब तक वो संसार के पदार्थों से राग नहीं हटाता और फिर द्वेश भी बना रहता है मैं और आप जहाँ विद्यमान है आत्मा शरीर को छोड़ो आत्मा वहां ईश्वर और हमारा क्या संबंध है क्या आपको है के मैं हूं? आप आपको है के पास बैठा आप ध्यान से देखो नानक जी बोलो आपको दिखता है मैं ईश्वर के पास बैठा हूँ तो ईश्वर जैसा कोई मित्र नहीं न था नहीं है, और उससे हमारा हम, पता ही नहीं चल रहा कि वो हमारे पास बैठा है हम उसके पास बैठे और दिन भर कभी उससे संबंध नहीं जुड़ता नमस्ते तक भी नहीं करते होंगे <laughs> करते, करते, है? करते, करते हैं तो ऐसा होता है जैसे कहीं का अस्पताल में बैठा है हैं? सीधा जैसे लोक में, पिता माता गुरु के सामने नमस्ते ऐसा नमस्ते कम् हा अने पी रे कच्चे बच्चे पर भा तोडाखा ये वोगे पता नी का गुमहे ये जाने की चिव जानी नी जानी सारि जान माता है पेटे बेटे निवृत्ति हैका विवाह अोताोते पी लगले पोते कोरे पी लगलेगे अना जानी क्या, क्या जान अच्छा चलो अपि जाने आज से आगे या नहीं, नहीं? या वो दूसरी कथा सुनाते हैं घोड़े वाला घूमता घूमता आया वहां ऐसे बैठे थे लोग प्रवचन सुन रहे थे पंडित जी का वहां 50-60 के लोग अवस्था वाले थे और वो कहने लगे पंडित देखो भाई अब तुम्हारी पचास साठ वर्ष की अवस्था होगी वानप ले लो और वो घोड़े की सवारी करने वाला भी सुन ही रहा था उनका बात बिल्कुल ठीक है मनुष्य का जन्म ईश्वर की प्राप्ति के लिए हुआ है और आज से मैं इस वानप के रूप में अपने आप को परिवर्तित करता हूँ उना कर, कर दी तो धीरे धीरे धीरे धीरे आगे बढ़ता बया बताया दृष्टान्त लेखक लिखते वा आगे क्या बह वर्ष मेरया वो, वही पर वो जो उपदेश सुनने वाले थे जो। और वही लोग लग इच्छ बदल गे होगे उी ढङ्गी ढङ्ग् पचास साट का वै पण्डितजी उपदेश दे और को भा अहारा जीव ईश्वरप्राप्ति लि मिला हा अब इसमें अपि सा वर्ष के के हो गए। अब ले लेना चाहिए और प्रवचन समाप्त था, था वो उपदेश के पीछे उनके ऐसे शरीर को पकड़ पकड़ माधो बेठे हैचना बाह वर्ष यथा लेना चे ईश्वर प्राप्ति के लिए। तो तो आपने ऐसा ही ही करना है आप जैसे रहो वैसोगे जी बोलो आपकी बात आप कभी ये सोचा करो वेद की बात वो वो तेरा जीवन जो है अीव स्थिति पतानि ते गिमागाने नीत सोचता रहता सदा सोचता है ये शरीर का पता नहीं ये कल रहेगा नहीं रहेगा जो कुछ अच्छा काम करना कर डालो पता नहीं एक नियम जिसका संयोग होता है उसका वियोग अवश्य होता है अब क्या समझे नानक जी है ये शरीर हमसे संयुक्त है हमारा संयोग तो हम फटेंगे परिवार आदि जो हमारे साथ संबद्ध है वो नहीं रहेंगे जब ऐसा सोचता है तो व्यक्ति को विवेक वैराग्य होने लगता विवेक वैराग्य होते होते वो आगे बढ़ता जाता और फिर वो ईश्वर के विषय में जानता है आपने सुना होगा कभी कभी किन्नी किन्हींधकों को विचार करते करते ईश्वर की महिमा कुछ गुण याद आते हैं तो वो आंसू निकलने लगते उनसे नहीं देखा सुनाया बताओ तो हैं जी? होता है नहीं होता हे आपका हुआ कभी आपका प्यार ही नहीं होगा होना क्या था खाने पीने की चीज न मिले ये मिलना था उसमें आ <laughs> वो इतने दिनों तो मिले आसु आनोकीत्मा संसार की भागता दोडता ईश्वरी महिमा गुणाये याद ब्रु अगे और को इत समय मोद्या प्य आसु आ उभरी देखो मनुष्य शरीर मिला और ये सारी बाते ऐसे, जानने की हैं जैसे मैं बतला रहा हूं। ऐसे जान के के और और इसी के लिए हमारा जीवन है। और अपने जीवन, और और लिए हमारा जीवन, जीवन है अपने को जाना बा परिवा समाज राष्ट्र अनना जीवनचारी याद रश्रम बहु कम है बहुत थोड़ा जितना होना चाहिए तो कल का क्या क्या था था हमारा याद है कुछ। की उन्नति के साधन पहला क्या था? शरीर और थोड़ा और थोड़ा उसके बाया ऋषियो बना ग्रन्थो करके महर्षि दान सरस्वती वो सरल भाषा हिंदी में विद्यमान उनको पहले पहले यदि व्यक्ति पढ़ता है आर्यदेशनमाला व्यवहार भानु सत्या प्रकाश ऋग्वेद आदि उनको बड़ी श्रद्धा रुचि से जब पढ़ता है व्यक्ति तो उसमें कितनी समस्याओं का समाधान होता है कल आपको बताया था। और उनके ग्रंथों को न पढ़ने पढ़ाने से कितनी समस्याएं खड़ी होती है उनका समाधान कोई भी नहीं दो बताए थे और कोई था यहाँ बराम था तो और प्रसंग आएगा तो फिर बताएंगे तो एक शरीर का बताया था और बता उदाहरण निर्माण लाभे है शरीर को गौण मानना ध्यान देना इ बलवान न बनाना व्यायाम न का पि व्यक्ति बहु बडी भूल है वृद्धा माता सोचिति वा काना इतनी भूल करती है ये। स्वामी जी ये शरीर तो मरने वाला है क्या स्वस्थ बनाना है क्या खाना पीना है और है जी, आ जाता रहा। उसको ये पता नहीं एक एक कदम एक एक क्रिया जो हम करते हैं वो शरीर के माध्यम से हो रही है और जितना ये ठीक बना रहेगा उतनी अच्छे काम हो जाएंगे और उतना विद्या को सुनेंगे और ध्यान नहीं देंगे तो कई वर्ष पहले इसकी मृत्यु हो जाएगी कई वर्ष अधिक देता है व्यक्ति के शरीर में बल होता है और ध्यान देता उसके मन में भी उत्साह होता है कई विद्यार्थी पढ़े में तो खूब जोर लगाते हैं और शरीर निर्माण में कोई ध्यान प्रयास नहीं करते तो उनके शरीर की स्थिति कई बार ऐसी होती है पढ़ते पढ़ते उसी अवस्था में रोगी और कमजोर निर्बल होना उनका शरीर आर्म हो जाता है, आयुर्वेद के आचार्य नस्तार से लिखा है कि स्वस्थ व्यक्ति का क्या लक्षण है उसमें बहुत सी चीजें आई हैं कि आत्मा भी स्वस्थ हो इंद्रियां भी स्वस्थ हो मन भी स्वस्थ हो और शरीर भी इतना लंबा चौड़ा स्वास्थ्य की जो परिभाषा लिखी है स्वस्थ शरीर की वो आयुर्वेद के आचार्यों ने लिखी है आजकल आत्मा भी स्वस्थ हो इंद्रिया भी स्वस्थ हो मन भी इस पर कोई विशेष जोर ऐसा बल नहीं दिया जाता तो इसका अर्थ शरीर के तो थोड़ा सा बताया ऐसे ही मन इन्द्रिया और ये सभी व्यक्ति को स्वस्थ रखने पड़ते हैं अब अरम् सरस्वती द्वारा की व्याख्या वेद मंत्र का कर रहे थे इस मंत्र में एक बात यह लिखी कि ईश्वर का सेवन करो स्पष्ट किया ईश्वर और आत्मा के संयोग से जो नित्य सुख होता है उसको प्राप्त करो ये भी प्राय हुआ आप आवृत्ति करो दो ईश्वर के सेवन का क्या अर्थ है ईश्वर के और जीवात्मा के संबंध से जो नित्य सुख की प्राप्ति होती है उसका सेवन जीवात्मा करता है अब ध्यान दवा पूरे भूगोल में बुद्धिमान जो कहे जाते हैं उनसे ये पूछो क्या ईश्वर के संबंध से कोई नित्यों को मिलता है दो धाराएं मिलेंगी जो ईश्वर को मानते हैं वो कह देंगे हां ऐसा होता है पर उनके न दिमाग में यह बात बैठती न वो प्रयास करते कठिनाई भौतिक पदार्थों से हम खाते पीते साक्षात देखते और सुख मिलता है पर जो ईश्वर देखता नहीं हाथ पैर से पकड़ा नहीं जाता अब उससे कैसे सुख मिलता है जो वैज्ञानिक बुद्धिमान माने जाते हैं जिनको आचार्य गुरु मान के चलते हैं वो इस बात को नहीं समझ पाए समस्या ये है संसार यदि वे इस बात को समझ जाते कि ईश्वर में नित्य सुख रहता है तो ईश्वर को स्वीकार करते उसकी खोज करते अरबों रुपया खर्च करके प्रयत्न करते और उसकी अनुभूतियां करते फिर संसार को कहते कि संसार में जो सुख है क्षणिक है और उसमें चार प्रकार का दुख मिश्रित है और ईश्वर में सुख नित्य है ये कहते बार एक बजनिक से बात हो रही थी हो सकता है अपने वर्मा जी बैठे ये ही हो <laughs> ऐसे बात चल रही थी कि आप ईश्वर की खोज क्यों नहीं करते ईश्वर की गवेशा क्यों नहीं करते ईश्वर को मान के उसको प्राप्ति के लिए प्रयास क्यों नहीं करते तो प्रसंग उठा कि उससे मिलेगा क्या क्या मिलेगा भौतिक विज्ञान का आविष्कार होता है उससे हमको सुख मिलता है बल मिलता है साधन मिलते हैं तो मैंने कहा जैसे इनसे सुख मिलता है आप इनकी खोज करते हैं ऐसे ईश्वर से भी सुख मिलता है तो उन्होंने कहा यदि ईश्वर से सुख मिलता है तो उसकी खोज भी की जा सकती है <laughs> क्या समझे अब दूसरी बात सुन लो कितने विषय ऐसे होते हैं जो आज हम उनको प्रत्यक्ष नहीं कर सकते किंतु शब्द प्रमाण से मान के चलना पड़ता है, है या नहीं को भी मानना ही पड़ता है शब्द प्रमाण बिना शब्द प्रमाण के निर्वाह नहीं हो सकता और अनुमान प्रमाण अनुमान प्रमाण भी भौतिक वैज्ञानिकों को मानना ही पड़ता है ये अपने वैज्ञानिक कहा करते हैं बैठे ना आपके सामने कहते हैं अच्छा आप ये कहते हैं कि हैमान प्रमाण सिद्ध अहते है के जाको इन्द्रियो क्वास् अनुमानता क्वाक्सो प्रोटन बन्ते हैको मही क्वास है काना पडा अनुमान प्रमाण अ जिदिन मेटि पा मे मातम करो मया रामान प्रमाण शब्द प्रमाणते माता है। हम इसके पुत्र है ये के पता चला शब्द प्रमाण या हनुमन् प्रमाणे प्रत्यक्ष मतमानो कि माता नहीं है, कोई किसी का पुत्र नी ईश्वर जैसे पदार्थ जीवात्मा जैसे और आगे बढ़ जाइए सुख और दुख का हो? बताओ, कौन सी मशीन है बताओ तो, तो परिणाम निकलेगा सुख दुख नाम की चीज ही नहीं है आगे आओ थोड़ा सा, दूर आग आ क्या हो गई हनुमान भाई मैं यही आई आई कर रहे मैं यही कहता था प्रत्यक्ष सुक्त को नहीं दिखा सकते वो हनुमान जी युद्ध अंबि जानते एक व्यक्ति को कारागार में भेज दो ये क्या बोलते हैं उसको भयंकर जेल हां जेल में अब बिना निश्चितता ही उनको ऐसे पूरी तरह रोक देते हैं मच्छर काटते हैं खड़ा करते हैं और एक सप्ताह में सूख जाएगा रोगी हो जाएगा और खाने पीने को आने से से लेटेगा, इतना हो जाएगा, ये सुक्का नहीं जानता। से पता दिखाई थोड़ा ही दिया। अच्छा सुनो, आपने खाया होगा अनोल कु प्रत्यवा सलुख मैं उसको खाऊंगा अनुभव करूंगा तब मेरा प्रत्यक्ष होगा आपका प्रत्यक्ष मुझे कभी जात नहीं होगा ये न्याय कहता है अपनी अपने भजनिक जो पढ़ते हैं, जो बताया जाता है वो प्रत्यक्ष नहीं होता क्या समझे आप ठीक है पर अनुमान भी प्रत्यक्ष नहीं होता क्यों तो हम विचार रहे थे जैसे लौकिक पदार्थों से सुख मिलता है ऐसे सुख ईश्वर से मिलता है ये वेद मंत्र में कहा है व्यक्ति वे, संकेत दिए ध्यान दे क्या अश्वत्थे वो निशदनम, ऐसी धाराएं आई जो योगदर्शन की प्रातकाल बात सुनाई गई थी ये व्यक्ति ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि शरीर नाशमान है नहीं तैयार और जब ये मानने के लिए तैयार नहीं तो योग में रुचि होगी ही नहीं जो व्यक्ति अनुभव करता श्री तो गया जैसे गया वो व्यक्ति योग की और प्रवृत्त होता है आपने सुना होगा कथा से कुछ अधिक समझ में आता है जटा जट कथा सुना देता हूं धीरे धीरे सुनाने में तो समय अधिक लगेगा राजा भोज के चाचा जी कौन थे और वो छोटा सा जब था जा तु पिता राजा भोज करीरवाेखरेख तु पालन पोषणमान हुआ, हुआ कालान्तर मे जुठा ज्योतिषी आया गुता गम ने तु भाग्यवादी न आका भविष्य मेरा भतीजा कालान्तर मे मे अनुकूल प्रति कूल उनका विनाश नकली अथवा मृग के ली की वे जैर जङ्गल मे उपया चाचाजी म कुछ कहना हो तो बोलो तो ये राजा भूज क्या कहता है मांधा मांधा चलो बिना लेके बोलने मानधाता महीपति सहीपति स महीपति कलेयोग और आइए लंकार भूतोगे तुरो दधो है शेतूर ये नम हो ददो समुद्र के ऊपर जिन्होंने नील आदि ने पुरमाना था वो भी चले गए और राजा भी चले गए चाचा जी ना ना ये ना, ना, ना ये सारा धन संपत्ति किसी वसु। के साथ धंधाने से भरी भूमि नहीं गई चाचा जी तेरे साथ जरूर जाएगी ये श्लोक बना के दे दिया और वो जाके अधिकारियों से पूछताछ हुई मार दिया को छोड़ के चले गए चाचा जी ये भूमि और धन सम्पत्ति तेरे साथ जरूर जाएगी बताया जाता है की बेहोश जैसे हो गए पागल जैसे हो गए रोने धोने जैसा भी लगे अधिकारियों ने सोचा हमको भी खतरा है बताना नहीं चाहिए उनको छुपा करके रखा था मारा नहीं था उसको ए, इसको जीवित रखा जा सकता है जो तुमने मार हाँ, हाँ, ऐसे योगी होते राजनीति वाले झूठ बहुत बोल जाते <laughs> ऐसे योगी होते हैं वो जीवित कर देते अच्छा उन, उनका खतरे की घंटी से खाली है हम उनका अच्छा मारा तो था ही नहीं लाके खड़ा कर दिया भाया जाता है जैसा कथा में उसी दिन थो, और जा सोन्याथा मे भी दिने राजपाठोकर है आपके बता